श्री दुर्गा सप्तशती दसम अध्याय शुंभवध ओम नमस्िका यई नमः ऋषि कहते हैं हे राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुवित होकर कहा दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी सखियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है देवी बोली वो मैं अकेले ही हूँ इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है देख ये मेरी ही विभूतियाँ हैं अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं तन्नंतर ब्रह्माड़ी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई देवी बोली मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी उन सब रूपों को मैंने समेट लिया अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ ऋषि कहते हैं तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े उसे दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हंकार करते हुए खेल खेल में ही नष्ट कर डाला तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया यद देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला धनुष काट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली किन्तु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने सौ चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्यकिरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए धनुष तो पहले ही कट चुका था अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया उसे आते देख देवी ने अपने से उसका मुदगर भी काट डाला पर भी वह असुरक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज सुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर उनका वह युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया पट के जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंड्रिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेड़े उड़ गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा पहले जो उत्पाद सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी उस समय सुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण गंधर्व मधुर गंधर्व गीत गाने लगे दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अपसनाएँ नाचने लगी पवित्र वायु बहने लगी सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई अग्निशाला की बुझी ही आग अपने आप प्रज्वलित होठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सवर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में शुंभवध नामक दसवां अध्याय पूरा हुआ